सदगुरु ओशो के अमृत प्रवचन अपने मन को पहचानो प्रवचन नंबर सत्रह भागो नहीं जागो भाग एक चौथा प्रश्न आप कहते हैं कि भागो मत जागो साक्षी बनो लेकिन नौकरी के बीच रिश्वत से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 तुम दबते जाते झूठ के पहाड़ के नीचे तुम सड़ने लगते तुम क्रोध करके देखो जब तुम प्रेम करते हो तब तुम्हारे भीतर एक सुवास उठती एक संगीत कोई पायल बज उठती क्षण भर को तुम स्वर्ग में होते हो जब तुम क्रोध करते हो तुम नर्क में गिर जाते मैं तुमसे कहता हूं कि स्वर्ग और नर्क कहीं भौगोलिक अवस्थाएं नहीं है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 भागने से क्या होगा रिश्तेदार तुम्हारे तुम दूसरी जगह जाकर रिश्तेदार खोज लोगे जाओगे कहां तुम सोचते हो तुम्हारे गांव में ही सराबी है जिस गांव में जाओगे वहां सराबी है एक नौकरी छोड़ोगे दूसरी नौकरी पे जाओगे वहां रुष्पत चल रही तुम भागोगे कहां भागने से कुछ भी ना होगा जागो कौन तुम्हें जबरदस्ती शराब पिला रहा है तुम जाग जाओ तुम पियोगे नहीं तुम कभी नहीं कहते कि फला आदमी नहीं माना इसलिए जहर पी लिया कोई कि नहीं वो बहुत आग्रह कर रहा था इसलिए पी लिया तुम जहर को जानते हो तो पीते नहीं कोई कितनी आग्रह करे कोई कितनी खुसामत करे तुम कहो बंद करो बकवास ये भी कोई बात हुई जहर शराब अगर तुम्हें जागरण में जहर दिखाई पड़ गई तो कौन पीता कौन पिलाता शायद तुम्हारी मौजूदगी दूसरों के पीने में भी बाधा बन जाए कोई तुम्हें पिला नहीं सकता कोई उपाय नहीं है इस जगत में तुम जो हो दूसरों पर जुम्मेवारी मत डालो वो तरकीब है बचने की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 तुम्हारा तो स्वभाव ही निर्दोष है तुम तो सदा से शुद्ध बुद्ध चिन्हमय मात्र चैतन्य रूप निराकार हो